जो सर्वश्रेष्ठ है समस्त वाणियों का अविषय है विशुद्ध ज्ञान रूपी नेत्र का विषय है ऐसा जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप अनादि वस्तु है वो ब्रह्म तुम ही हो ऐसा अपने अंतकरण में चिंतन करो जो भूख प्यास शोक मोह वार्धक्य तथा मृत्यु इन छह तरंगों के स्पर्श से अतीत है जिसका योगी जन हृदय में चिंतन करते हैं जो इंद्रियों के द्वारा अनुभूत नहीं हो सकता जो बुद्धि के परे है ऐसा जो निर्दोष ब्रह्म है वो तुम ही हो ऐसा अपने अंतकरण में चिंतन करो जो भ्रांति द्वारा कल्पित इस जगत तथा उसके अंशों का आश्रय है जो स्वयं ही अपना आश्रय है जो कारण तथा कार्य अर्थात सूक्ष्म तथा स्थूल से भिन्न है जो अव्यय रहित अर्थात अखंड है जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकती ऐसा जो ब्रह्म है वो तुम ही हो ऐसा अपने अंतकरण में चिंतन करो जो जन्म वृद्धि बदलाव क्षय रोग तथा मृत्यु इन छह विकारों से रहित है जो अव्यय है जो विश्व की सृष्टि तथा विनाश का कारण है ऐसा जो ब्रह्म है वो तुम ही हो ऐसा अपने अंतकरण में चिंतन करो जिसमें भेदों का अस्त या नाश हो चुका है जो अस्ति या सत्ता मात्र लक्षण वाला है जो तरंग रहित समुद्र की भांति निश्चल है जो नित्य मुक्त है जो भेद रहित अर्थात अखंड स्वरूप वाला है ऐसा जो ब्रह्म है वो तुम ही हो ऐसा अपने अंतकरण में चिंतन करो जो एक ही सत्ता होकर भी अनेक विषयों की उत्पत्ति का कारण है जो अन्य सभी कारणों के निषेध करने का कारण है परंतु जो स्वयं कार्य या कारण से भिन्न है वो ब्रह्म तुम हो ऐसा अपने अंतकरण में चिंतन करो जो निर्विकल्प असीम तथा विनाशी है जो क्षर तथा अक्षर जगत से भिन्न है जो सर्वश्रेष्ठ चिरंतन नित्यानंद स्वरूप निरंजन यानी निष्पाप है वो ब्रह्म तुम ही हो ऐसा अपने अंतकरण में चिंतन करो जो स्वयं स्वर्ण के समान सर्वकालों में निर्विकार है परंतु ब्रह्मवश नाम रूप गुण तथा क्रिया की सत्ता से अनेक प्रकार से प्रकट होता है वो ब्रह्म तुम ही हो ऐसा अपने अंतकरण में चिंतन करो जिससे भिन्न कुछ भी नहीं है जो बुद्धि के भी परे है जो सब की एक रस अंतरात्मा है जो सचिदानंद स्वरूप है अनंत और अव्यय के रूप में प्रकाशित हो रहा है वो ब्रह्म तुम ही हो ऐसा अपने अंतकरण में चिंतन करो पिछले श्लोकों में जो तत्व कहा गया उसका श्रुति सम्मत युक्तियों तथा बुद्धि के द्वारा से अपने मन में चिंतन करो इससे संचय आदि से रहित तत्व ज्ञान हाथ में लिए हुए जल के समान अपने अधीन हो जाएगा पंचभूतों के संघात रूप शरीर में चैतन्य स्वरूप विशुद्ध आत्मा को सेना में स्थित राजा के समान जानकर सर्वदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए इस ज्ञान का आश्रय लेकर विश्व ब्रह्मांड को ब्रह्म में विलीन कर दो थूल तथा सूक्ष्म से भिन्न परम अद्वितीय सत्य स्वरूप ब्रह्म बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है जो उस ब्रह्म के साथ एकात्म होकर उस गुहा में निवास करता है हे वत्स उसका फिर से मात्र गर्भ रूपी गुहा में प्रवेश नहीं होता आत्म स्वरूप का परोक्ष ज्ञान हो जाने के बाद भी मैं करता और भोक्ता हूं ऐसी जो दृढ़ तथा बलवती अनादि वासना रह जाती है वही संसार बंधन का हेतु है उसे अंतर्मुखी दृष्टि की सहायता से अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहते हुए प्रयत्न पूर्वक दूर कर देना चाहिए इस वासना के क्षय को ही मुनिगण मुक्ति कहते हैं देह इंद्रियों आदि अनात्म वस्तु में जो मैं तथा मेरा रूप बोध है वो अध्यास यानी मिथ्या ज्ञान कहलाता है विद्वान साधक को चाहिए कि वो अपनी आत्मनिष्ठा के द्वारा इसे दूर कर दे अपनी बुद्धि तथा उसकी समस्त वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला साक्षी स्वरूप जो अंतरात्मा है उसे जानकर और वो चैतन्य स्वरूप मैं हूं इस सद्वृत्ति के द्वारा देह आदि अनात्म वस्तुओं में आत्मबुद्धि को लगा दो लोकाचार का अनुसरण त्याग कर देह की सेवा को त्याग कर और विद्वता दिखाने हेतु शास्त्र चर्चा छोड़कर अपनी अंतरात्मा के ऊपर के अध्यास को दूर करो लोकवासना अर्थात अन्य लोगों को संतुष्ट करने की चेष्टा के कारण शास्त्र वासना अर्थात शास्त्र चर्चा द्वारा आनंद प्राप्त करने की इच्छा के कारण और देह वासना अर्थात शरीर के सौंदर्य तथा भोग सुख की चेष्टा के कारण भी जीव को यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता ज्ञानी व्यक्तियों का कहना है कि संसार रूपी कारागार से मुक्ति पाने के इच्छुकों के लिए ये तीनों सुदृढ़ वासनाएं मानव पाओ में बंधी हुई लोहे की जंजीर है जो इनसे छुटकारा पा लेता है वही मुक्ति प्राप्त करता है जैसे अगरू चंदन की दिव्य सुगंध जलादि के संपर्क के कारण घोर दुर्गंध से ढक जाती है किंतु उसे रगड़ने तथा उसके बाहे गंध को भली भांति हटा दिए जाने पर चंदन की स्वाभाविक सुगंध प्रकट हो जाती है वैसे ही जीव का अंतकरण में परमात्मा का बोध रूपी सौरभ अनंत अदम्य वासनाओं संस्कारों रूपी धूल से ढका हुआ है विचार रूपी कठोर संघर्षण के द्वारा चंदन की सुगंध के समान ही वो अभिव्यक्त हो उठता है आत्मा की सुगंध को असंख्य वासनाओं के समूह ने आच्छादित कर रखा है निरंतर आत्मचिंतन के द्वारा उन वासनाओं का नाश हो जाने पर अपना स्वरूप स्वतः ही प्रस्फुटित या अभिव्यक्त हो उठता है मन ज्यो ज्यो अपनी अंतरात्मा में स्थित होता जाता है त्यों त्यों वो बाहे वासनाओं को छोड़ता जाता है और वासनाओं का पूर्ण नाश हो जाने पर उसे अबाध रूप से आत्मसाक्षात्कार होने लगता है योगी का मन सदैव अपनी आत्मा में ही स्थित होकर स्वयं नष्ट हो जाता है और साथ ही वासनाओं का भी क्षय हो जाता है अतः अपने अध्यास यानी देहादि में अहंता के बोध को दूर करो सत्व गुण तथा रजोगुण इन दो गुणों के द्वारा तमोगुण का नाश होता है सत्व गुण के द्वारा रजोगुण का नाश होता है और शुद्ध सत्व गुण के द्वारा सत्व गुण का नाश होता है अतः अपने अध्यास अर्थात देहादि में अहम बोध को दूर करो प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है ऐसा निश्चय करके अविचल धैर्य का अवलंबन करके अपने अध्यास यानी देहादि में अहंता के बोध को दूर करो मैं जीव नहीं अपितु पर ब्रह्म हूं इस प्रकार तत् ब्रह्म से भिन्न अनात्म वस्तुओं का निषेध करके पूर्व जन्मों की वासनाओं के वेग के फल स्वरूप प्राप्त हुए अपने अध्यास को दूर करो श्रुति युक्ति तथा अपनी अनुभूतियों के द्वारा सबको अपना आत्मस्वरूप जानकर जागृत स्वप्न आदि किसी भी काल में आभास रूप में प्राप्त अपने अध्यास को दूर करो मननशील ज्ञानी में निरहंकारिता के कारण विषयों के ग्रहण तथा उनके त्याग की वृत्ति न होने से उनमें कोई कर्म प्रयास नहीं रहता अतः निरंतर ब्रह्म में एक निष्ठा के द्वारा अपने अध्यास यानी देहादि में अहम बोध को दूर करो तत्व मसीह तथा अन्य महावाक्यों से उत्थित होने वाले ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्व बोध द्वारा ब्रह्म में अपने स्वरूप बोध की दृढ़ता के लिए अपने अध्यास को दूर करो इस स्थूल सूक्ष्म शरीर में जो अहंता है उसके पूर्णतः नाश हो जाने तक सावधानीपूर्वक आत्मा से युक्त रहकर अपने अध्यास को दूर करो जब तक जीव तथा जगत की अनुभूति स्वप्रवृत्त यानी मिथ्या प्रतीत तो होने लगे तब तक हे विद्वान अपने अध्यास को दूर करो निद्रा द्वारा लोगों के साथ चर्चा द्वारा और शब्द स्पर्श आदि विषयों द्वारा भी अपने स्वरूप को भूलने का जरा भी अवसर ना देकर अपने हृदय में आत्मा का ध्यान करो हे मुनि जैसे घड़ा टूटने पर उसमें स्थित घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है वैसे ही अपनी आत्मा को परमात्मा में अखंड रूप से विलीन करके तुम सदा सर्वदा के लिए मौन शांत हो जाओ अपने सत्स्वरूप आत्मा के ज्ञान द्वारा अपने स्वप्रकाश अधिष्ठान को अपना स्वरूप जानकर अपने शरीर तथा ब्रह्मांड दोनों को ही मलपात्रों के समान त्याग दो स्थूल शरीर में जो अहम बुद्धि है उसे अपने सदा सदानंदमय चैतन्य स्वरूप में निविष्ट करके लिंग अर्थात सूक्ष्म शरीर में भी अहंता को त्याग कर सर्वदा कैवल्य अर्थात अद्वैत स्वरूप में स्थित रहो जैसे दर्पण में नगर का प्रतिबिंब पड़ता है वैसे ही जिस वस्तु में ये जगत आभाषित हो रहा है वो ब्रह्म मैं ही हूं ये जानकर तुम कृतकृत्य क्रित हो जाओगे अर्थात तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा जैसे अभिनेता नाटक संपन्न हो जाने के बाद अपने धारण किए हुए वेश को त्याग देता है वैसे ही तुम भी अपने चैतन्य अद्वय, आनंदमय निराकार निष्क्रिय वास्तविक आद्य स्वरूप को जानकर अपने इस शरीर रूपी मिथ्या वेश का परित्याग कर दो ये दृश्य अर्थात देह पूरी तौर से मिथ्या ही है अहम में क्षणिकत्व दीख पड़ने के कारण वो सत्य नहीं है अहम विषयक मैं सब जानता हूं ऐसा बोध क्षणिक होने के कारण भला कैसे सत्य सिद्ध हो सकता है परंतु शुद्ध आत्मा अहंकार का आदि साक्षी है सुषुप्ति में भी उसके साक्षी रूप में उपस्थित होने के कारण वो नित्य है इसीलिए स्वयं श्रुति ही उसे अजन्मा तथा नित्य करती है अतः वो अंतरात्मा सत् सूक्ष्म कारण तथा असत् स्थूल कार्य से विलक्षण है जो स्थूल सूक्ष्म आदि समस्त विकारी परिवर्तनशील वस्तुओं का दृष्टा और जानने वाला है उसे स्वयं नित्य परिवर्तनशील ही होना चाहिए जागृत अवस्था की कल्पना स्वप्न तथा सुषुप्ति में बारंबार इन स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव स्पष्ट रूप से देखने में आता है अतः बुद्धि द्वारा कल्पित इस स्थूल देह रूपी मास पिंड में अभिमान त्याग दो और तीनों कालों में आबादित रूप से चलने वाले अखंड बोध को अपना आत्मस्वरूप जानकर परम शांति को प्राप्त हो भीगे हुए शव के सदृश स्थूल शरीर का आश्रय लेकर विद्यमान कुल गोत्र नाम रूप आश्रम आदि के अभिमान को त्यागो और लिंग या सूक्ष्म शरीर के कर्तापन भोक्तापन्न आदि धर्मों उपाधियों का भी त्याग करके अपने अखंड सुख स्वरूप में स्थित हो जाओ व्यक्ति के संसार बंधन चक्र के कारण रूप अन्य अनेक बाधाएं भी दिख पड़ती हैं परंतु उन सब का मूल अज्ञान का प्रथम कार्य अहंकार यानी मैं का बोध ही है जब तक दुष्ट अहंकार के साथ अपना संबंध रहता है तब तक उससे विलक्षण विपरीत लक्षण वाली मुक्ति की बात को लेश मात्र भी नहीं समझा जा सकता ग्रहण के बाद राहु से मुक्त चंद्रमा के समान व्यक्ति अहंकार से मुक्त होने के बाद अपने निर्मल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रकाश आत्मा स्वरूप की उपलब्धि करता है जो अत्यंत भ्रांतिपूर्ण तमोगुणी बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होकर शरीर में अहंकार के रूप में प्रतिभात हो रहा है उसका पूर्णतः विनाश हो जाने पर ही सर्व बाधाओं से मुक्त ब्रह्मात्म भाव अर्थात मैं ब्रह्म हूं की अनुभूति होती है अहंकार रूपी महाबलवान भयंकर सर्प ने ब्रह्मानंद रूपी खजाने को अपनी कुंडली के द्वारा छुपा रखा है वो सत्व रजस तमस गुणों रूपी तीन प्रचंड फनों द्वारा उसकी रक्षा कर रहा है केवल धीर विवेकी साधक ही श्रुतियों के उपदेश अनुसार प्राप्त विशेष ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा इन तीनों फनों को काटकर इस सर्प का पूर्ण विनाश करके उस आनंदमय संपदा ब्रह्मानंद का भोग करने में समर्थ है अथवा जब तक शरीर में जरा सा भी विष का प्रभाव रह जाता है तब तक व्यक्ति निरोग कैसे हो सकता है वैसे ही जब तक योगी में अहंता हो तब तक उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है अपने आंतरिक स्वरूप के तत्व विवेक से अहंता की पूर्ण निवृत्ति हो जाने पर उसके द्वारा उत्पन्न नाना विकल्पों कल्पना विकास संशय आदि का संहार हो जाने पर यह ब्रह्म मैं हूं ऐसा बोध प्राप्त होता है जो अहंता बुद्धि परिवर्तनशील है अपनी सहज चिदानंद रूप स्थिति को चुराने वाली है आत्मा के प्रतिबिंब को ग्रहण करने वाली है कर्तव्य में अहंकार रखने वाली है उसे तत्काल त्याग दो क्योंकि उसके आध्यास के फलस्वरूप ही तुम चैतन्यमय आनंद मूर्ति अंतरात्मा को ये जन्म मृत्यु जरा आदि अनेक दुखों से पूर्ण संसार प्राप्त हुआ है तुम सदा एक रूप चैतन्यमय सर्वव्यापी आनंद स्वरूप अनिध्य कीर्ति वाले और अविकारी हो तुम में बाहर से अहंकार का अध्यास हुए बिना अन्य किसी भी प्रकार से संसार की स्थिति संभव ही नहीं है अतः भोजन करते समय गले में फंस गए कांटे के समान अपने इस अहंकार रूपी शत्रु को विशिष्ट ज्ञान रूपी महाखडक के द्वारा विच्छिन्न करके स्पष्ट रूप से प्रकट होने वाले आत्म साम्राज्य के सुख का यथेच्छा उपभोग करो अतएव अहम आदि मैं मेरा वृत्तियों को संयमित करके परमार्थ अनुभूति के द्वारा आसक्ति को त्याग कर आत्म सुख की अनुभूति के द्वारा निर्विकल्प अर्थात द्वैत रहित ब्रम्ह में स्थित होकर पूरी तौर से शांत हो जाओ ये महाशक्तिमान अहम जड़ से काट दिए जाने पर भी यदि चित्त द्वारा क्षण भर के लिए भी पुनः संकल्पित हो जाए तो वो पुनः जीवित होकर वर्षाकाल में वायु द्वारा लाए गए मेघ के समान सैकड़ों विक्षेपों की सृष्टि करता है अहंकार रूपी शत्रु को वशीभूत करने के पश्चात विषयों के चिंतन द्वारा उसे तनिक भी अवसर नहीं देना चाहिए अन्यथा सूखे हुए चकोतरे के वृक्ष में डाले हुए जल के समान वही उसके पुनर्जीवन का हेतु बना अपने शरीर में तादात में रखने वाला व्यक्ति ही कामना कामनापरायण होता है इसके विपरीत लक्षण वाला देहाभिमान रहित व्यक्ति भला कैसे कामना कामनापरायण हो सकता है अतः भेद बुद्धि के द्वारा विषयों का चिंतन करना ही संसार बंधन का कारण है सकाम कर्म में वृद्धि होने से उसके वासना रूपी बीज में वृद्धि होती देखने में आती है और कार्य का नाश होने पर उसके वासना रूप बीज का भी नाश हो जाता है अतः सकाम कर्म का त्याग कर देना चाहिए वासनाओं में वृद्धि होने से व्यक्ति के सकाम कर्मों में वृद्धि हो जाती है सकाम कर्म बढ़ने से व्यक्ति की वासनाओं में वृद्धि हो जाती है इस प्रकार मनुष्य का जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र कभी नहीं रुकता अपने संसार बंधन को काट डालने के लिए यति अर्थात साधक को चाहिए कि वह विषयों के चिंतन और सकाम कर्म इन दोनों को जलाकर भस्म कर डाले क्योंकि इनके द्वारा वासना में वृद्धि होती है विषय चिंतन एवं सकाम कर्म इन दोनों के द्वारा बढ़ती हुई वो वासना जीव के संसार बंध का कारण बनती है इन तीनों के नाश का उपाय है सभी वासनाओं में सदैव सर्वत्र सभी प्रकार से हर वस्तु तथा व्यक्ति को ब्रह्म मात्र दर्शन करते हुए सत अर्थात ब्रह्म स्वरूप की वासना को सुदृढ़ करना इससे ये तीनों लय को प्राप्त होते हैं सकाम कर्मों का नाश होने पर विषय चिंतन का नाश होता है इसके फलस्वरूप वासना क्षय होता है और वासना का अत्यंत अभाव ही मोक्ष कहलाता है और उसी को जीवन मुक्ति भी कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार की सद्वासना के विशेष रूप से प्रकट हो जाने पर मैं मेरा आदि तथा उससे संबंध वासनाएं उसी प्रकार सहज भाव से विलुप्त हो जाती हैं जैसे कि रात का घोर अंधकार भी उदीयमान प्रातःकालीन सूर्य के दैदीप्यमान प्रकाश से सहज ही विलीन हो जाता है जैसे सूर्य के उदय हो जाने पर अंधकार तथा उसके फलस्वरूप होने वाले नाना प्रकार के अनर्थों का समूह दिखाई नहीं देता वैसे ही अद्वय यानी ब्रह्म जीव एक्य के आनंद रस की अनुभूति हो जाने पर न कोई बंधन रह जाता है और न किसी दुख का लेश मात्र ही रह जाता है बाह्य तथा आंतरिक दृश्य प्रपंच का पूर्ण रूप से विलोप करते हुए अस्ति मात्र आनंद घन ब्रह्म का ध्यान करते हुए प्रारब्ध कर्मों के समाप्त होने तक सावधानी पूर्वक काल यापन करना चाहिए ब्रह्म निष्ठा में कभी भी प्रमाद असावधानी नहीं करनी चाहिए ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार ने महाभारत में प्रमाद को मृत्यु कहा है साधक के लिए अपने स्वरूप के अनुसंधान में प्रमाद से बढ़कर अन्य कोई भी अनर्थकारी विपत्ति नहीं है क्योंकि प्रमाद से ही मोह होता है मोह से अहंकार अहम से बंधन और बंधन के कारण अपार दुख सहना पड़ता है जैसे उल्टा नारी अपने प्रिय उपपति को विचलित कर देती है वैसे ही स्वरूप विस्मृति भी विद्वान साधक को भोग्य विषयों की ओर उन्मुख देखकर बुद्धि को दूषित करके उसे विचलित कर देती है जैसे पानी के ऊपर से हटाया गया शैवाल क्षण मात्र भी अलग नहीं रहता छोड़ते ही तत्काल उसे फिर ढक लेता है वैसे ही माया भी ज्ञानी के आत्मचिंतन से विमुख होते ही उसे आच्छ कर लेती है जैसे खेलने की गेंद यदि असावधानी वश सीढ़ियों पर गिरकर स्वतः नीचे नीचे गिरती चली जाती है वैसे ही यदि साधक का चित्त रूपी लक्ष्य से तनिक भी बहिर्मुख हुआ तो क्रमशः पतित होता चला जाता है भोग्य विषयों में प्रविष्ट होकर उनके गुणों का चिंतन करता रहता है इस सम्यक चिंतन के फल स्वरूप उनके लिए कामना उत्पन्न होती है और कामना के फल स्वरूप व्यक्ति प्रवृत्ति उसे प्राप्त करने की चेष्टा में लगा रहता है अतः विचारशील ब्रह्म तत्व को जानने वाले साधक के लिए प्रमाद असावधानी से बढ़कर दूसरी कोई मृत्यु नहीं है समाधि में मन को एकाग्र करने वाला समुचित सिद्धि प्राप्त करता है इसलिए सावधानी के साथ चित्त को ब्रह्म वस्तु में एकाग्र करो प्रमाद करने से व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप से विचलित हो जाता है और देहात्म बुद्धि बढ़ जाने से नीचे की योनियों में पतित हो जाता है ऐसे पतित जीव का नाश हुए बिना पुनः उन्नति देखने में नहीं आती अतः सभी अनर्थों के कारण रूपी संकल्प का त्याग करो जिसे जीवित अवस्था में ही कैबल्य जीवन मुक्ति प्राप्त हुई है वो देहांत की अवस्था में विदेह मुक्त हो जाता है पर जिसमें तनिक भी भेद ज्ञान रह जाता है उसे भय बना रहता है इस विचारशील साधक को यदि कभी सर्वव्यापी अनंत अखंड ब्रह्म में अल्पमात्र भी भेद दिखाई देता है तो प्रमाद यानी असावधानी के फलस्वरूप दिखने वाला वो भेद ही उस साधक के लिए भय का कारण हो जाता है वेद स्मृति तथा न्याय शास्त्र के सैकड़ों प्रमाणों के द्वारा निषिद्ध किए गए इस दृश्य संसार में जो व्यक्ति मैं मेरा रूप आत्मबुद्धि करता है ऐसा निषिद्ध कर्म करने वाला चोर के समान दुख पर दुख उठाता रहता है सत्य अर्थात आनंद स्वरूप ब्रह्म की खोज में लगा हुआ अविद्या जनित मोह से मुक्त हुआ व्यक्ति सर्वदा अपनी आत्म स्वरूप की महिमा अनुभव करता है परंतु मिथ्या यानी अनित्य वस्तुओं की खोज में लगा हुआ देहाभिमानी व्यक्ति बर्बाद हो जाता है इस बात की सत्यता सज्जन तथा चोर के दृष्टांत में दीख पड़ती है सन्यासी को चाहिए कि वो बंधन में डालने वाले देह आदि मिथ्या वस्तुओं की चिंता छोड़कर ये आत्मा मैं स्वयं हूं ऐसी आत्मदृष्टि में स्थिर हो जाए क्योंकि ब्रह्म के साथ अपने आत्मा के इस अभिन्नता की अनुभूति से प्राप्त निष्ठा ही परम सुख का कारण होती है और अविद्या के फल स्वरूप होने वाले दुखों का हरण करती है बाहे विषयों के चिंतन के फलस्वरूप दुखदाई कामनाएं क्रमशः अधिकाधिक बढ़ती जाती हैं। इस बात को विवेक के द्वारा जानकर बाहे विषयों का चिंतन छोड़कर नित्य निरंतर अपनी आत्मा के चिंतन में लगे रहो बा विषयों का चिंतन छूट जाने पर मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है मन की प्रसन्नता से परमात्मा का दर्शन होता है परमात्मा का दर्शन होने पर संसार आवागमन के बंधन का नाश हो जाता है अतः बाह्य विषयों के चिंतन का त्याग ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है ऐसा भला कौन व्यक्ति होगा जो विद्वान सत्य तथा असत्य में विवेक करने वाला वेदों को प्रमाण मानने वाला परमार्थ का दर्शन करने वाला और मोक्ष का आकांक्षी होकर भी बच्चों के समान अज्ञान पूर्वक अपने अध पतन की ओर ले जाने वाले मिथ्या वस्तुओं का आश्रय लेगा देह आदि में आसक्ति रखने वाले की मुक्ति नहीं हो सकती और मुक्त व्यक्ति में देहादि का अभिमान नहीं होता उसी प्रकार जैसे कि सुषुप्त व्यक्ति को जागृत अवस्था का और जागृत व्यक्ति को सुषुप्त अवस्था का बोध नहीं होता क्योंकि वे भिन्न गुणों के आश्रय वाले हैं जो व्यक्ति अपने शुद्ध मन के द्वारा स्वयं को ही सभी चर तथा अचर वस्तुओं तथा प्राणियों का आंतरिक एवं बाह्य आधार जानकर समस्त उपाधियों को त्याग कर अखंड रूप से पूर्ण आत्मभाव में स्थिर रहता है वही मुक्त है यह सर्वात्म भाव भावबंधन से मुक्ति का हेतु है इस सर्वात्म भाव से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है आत्मनिष्ठा के द्वारा दृश्य जगत का त्याग कर देने पर व्यक्ति को इस सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाती है जो व्यक्ति देह को अपना स्वरूप मानकर रहता है जो इंद्रिय ग्राह्य विषयों के भोग में आसक्त चित्त वाला है जो तदनुसार उनकी प्राप्ति के लिए कर्मों में लगा हुआ है उसके लिए दृश्य का अग्रहण यानी त्याग भला कैसे होगा पर जिन लोगों ने समस्त धर्म कर्म आदि विषयों का त्याग कर दिया है जो लोग आत्मनिष्ठा परायण हैं, जो लोग चिरआनंद की प्राप्ति के इच्छुक हैं ऐसे तत्वज्ञ लोगों को ही यत्न पूर्वक दृश्य विषयों का अग्रहण त्याग करना चाहिए जिसने वेदांत वाक्यों का श्रवण कर लिया है ऐसे शांतोदांत शम दम आदि से साधनों से युक्त सन्यासी के लिए ही श्रुति सर्वात्म सिद्धि हेतु समाधि का विधान करती है चूंकि वासनाएं अनंत जन्मों से चली आ रही हैं अतः उनसे उद्भूत प्रबल शक्ति वाले अहंकार का सहसा विनाश कर पाना निश्चल भाव से निर्विकल्प समाधि में स्थित लोगों के अतिरिक्त विद्वानों द्वारा भी संभव नहीं है विक्षेप शक्ति आवरण शक्ति के बल पर ही मोहनी अहम बुद्धि के द्वारा व्यक्ति को उस अहम बुद्धि के गुणों द्वारा विक्षिप्त या चंचल किए रहती है आवरण शक्ति का पूरे तौर से विनाश हुए बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अति कठिन है दूध तथा जल के पृथककरण के समान दृक यानी दृष्टा आत्मा और दृश्य अनात्मा के बीच का भेद स्पष्ट हो जाने पर स्वाभाविक रूप से ही आत्मा पर से उसका आवरण नष्ट हो जाता है यदि मिथ्या वस्तुओं में चित्त का विक्षेप न हो तो असंदिग्ध भाव से ज्ञान प्रतिबंध रहित अर्थात आबाद हो जाएगा स्पष्ट ज्ञान से उत्पन्न होने वाला सम्यक विवेक दृष्टा आत्मा और दृश्य अनात्म पदार्थों का विभाजन करके माया द्वारा उत्पन्न मोह बंधन को छिन्न कर देता है जिसके फलस्वरूप मुक्त हुआ व्यक्ति पुनः संसार में नहीं आता पर ब्रह्म तथा जीव का एकत्व बोध कराने वाली विवेक रूपी ज्ञानाग्नि निश्चित रूप से अविद्या के गहन अरण्य को पूरी तौर से जला डालती है अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित हुए उस जीव के लिए संसार चक्र में आवागमन का बीज भी क्या रह जाता है पदार्थ का यथार्थ दर्शन होने पर निश्चित रूप से आवरण दूर हो जाता है मिथ्या ज्ञान का विनाश हो जाता है और उस पर विक्षेप द्वारा उत्पन्न दुख चले जाते हैं रज्जु के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से आवरण अर्थात रज्जु विषय का ज्ञान विक्षेप अर्थात सर्प की मिथ्या भ्रांति और उससे होने वाला भय तथा दुख ये तीनों ही दृष्टि में आ जाते हैं अतएव बंधनों से मुक्ति के लिए विद्वान को ब्रह्म वस्तु का यथार्थ तत्व जान लेना चाहिए जैसे अग्नि के संपर्क से लौह गर्म तथा लाल प्रतीत होता है वैसे ही सत वस्तु के योग से बुद्धि भी प्रमाता यानी ज्ञाता आदि के रूप में प्रकाशित होती है उसके कार्य रूप ज्ञाता तथा ज्ञान दोनों ही भ्रम स्वप्न तथा मनोरथ के रूप में मिथ्या ही देखने में आते हैं अतः अहंकार से लेकर देह पर्यंत बुद्धि द्वारा अनुभव में आने वाले सारे विषय प्रकृति के विकार हैं ये सभी प्रतिक्षण अन्य भाव को प्राप्त होते रहने के कारण मिथ्या हैं। परंतु आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं आता परम परमात्मा अपने यथार्थ स्वरूप से नित्य एक अद्वय अखंड चैतन्य एक रूप बुद्धि आदि का साक्षी स्थूल तथा सूक्ष्म से भिन्न अहम मैं शब्द का लक्षितार्थ और प्रत्येक वस्तु के अंतर में निहित चिर आनंद घन स्वरूप है विवेकी व्यक्ति इस प्रकार सत्य चैतन्य आत्मा और असत्य जड़ अनात्मा का विभाजन करके अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा यथार्थ तत्व का निश्चय करने के बाद अपनी आत्मा को अखंड ज्ञान स्वरूप जानकर उन आवरण विक्षेप तथा दुखों से मुक्त होकर सहज शांति को प्राप्त हो जाता है जब निर्विकल्प समाधि के द्वारा अद्वय यानी एकमाद्वितीय आत्मा का दर्शन होता है तब हृदय में पड़ी हुई अज्ञान की गांठ का पूरे तौर से नाश हो जाता है तू मैं यह ऐसी कल्पना बुद्धि के दोष से उत्पन्न होती है निर्विशेष अद्वय परमात्मा समाधि की उपलब्धि होने पर ब्रह्म तत्व की ठीक ठीक अवधारणा हो जाने से व्यक्ति का सारा विकल्प नानात्व बोध नष्ट हो जाता है शांत मन वाला इंद्रियों को दमित रखने वाला विषयों से पूर्णतः विरत क्षमाशील साधक समाधि में स्थित होकर निरंतर सर्वात्म भाव का अभ्यास करता है सभी प्राणियों तथा वस्तुओं को अपनी ही आत्मा जानता है इस चिंतन के द्वारा अविद्या के अंधकार से उत्पन्न सभी विकल्पों को सहज ही दग्ध करके वो ब्रह्माकार वृत्ति द्वारा निष्क्रिय तथा निर्विकल्प अवस्था में स्थित होकर सुखपूर्वक निवास करता है जो लोग अपने कर्ण आदि बाह्य इंद्रियों चित्त तथा अहंकार को चैतन्य स्वरूप आत्मा में विलीन करके समाधिस्थ रहते हैं केवल वे ही संसार बंधन से मुक्त होते हैं परंतु केवल ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते रहने वाले अन्य लोग भव बंधन से मुक्त नहीं होते देह मन बुद्धि आदि उपाधियों के भेद से व्यक्ति का आत्म स्वरूप स्वयं भी अनेक रूपों में विभक्त हो गया है परंतु उपाधियों का नाश होने पर वो केवल अखंड आत्म स्वरूप रह जाता है अतः विद्वान साधक को चाहिए कि वो उपाधियों के लय नाश हेतु निरंतर निष्ठापूर्वक निर्विकल्प समाधि में अवस्थान करे सतस्वरूप ब्रह्म में आसक्त मनुष्य अपनी अनन्य निष्ठा के द्वारा निश्चय ही अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार जैसे कि भंवरे का ध्यान करता हुआ कीट भंवरा ही हो जाता है जैसे कीट अन्य समस्त क्रियाओं भोजन आदि से आसक्ति को छोड़कर निरंतर भ्रमर का ही चिंतन करते हुए ब्रह्मरत्व को प्राप्त हो जाता है वैसे ही योगी भी अनन्य निष्ठा पूर्वक परमात्म तत्व का ध्यान करके उस ब्रह्म तत्व से एक हो जाता है ये परमात्म तत्व अति सूक्ष्म है स्थूल दृष्टि के द्वारा इसकी अनुभूति नहीं हो सकती ये अतीब शुद्ध बुद्धि वाले उत्तम व्यक्तियों के द्वारा समाधि अर्थात एकाग्र चित्त की सहायता से परम सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि तथा क्षार की सहायता से शोधित होने पर अपने सारे मल को त्याग कर अपने विशुद्ध तेजस्विता आदि गुणों को प्राप्त होता है वैसे ही ध्यान के द्वारा साधक का मन अपनी सत्व रजस तथा तमोगुण रूपी मलिनता को त्याग कर अपने तत्व पर ब्रह्म रूपी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है पूर्वोक्त निरंतर अभ्यास ब्रह्म चिंतन द्वारा मन जब शुद्ध होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है तब स्वतः सहज भाव से विकल्प रहित अद्वैत ब्रह्मानंद की रसानुभूति कराने वाली निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है इस निर्विकल्प समाधि के फल स्वरूप समस्त वासना ग्रंथियों का विनाश हो जाता है समस्त कर्म फलों का सर्व प्रकार से क्षय हो जाता है भीतर और बाहर से सर्वदा बिना किसी प्रयत्न के ही सहज भाव से अपने आत्म स्वरूप का स्फुरण होता रहता है ब्रह्म विद्या के श्रवण की अपेक्षा मनन को सौ गुना उत्कृष्ट मानना चाहिए मनन की अपेक्षा निधि को लाख गुना और निर्विकल्प समाधि को अनंत गुना उत्कृष्ट मानना चाहिए निर्विकल्प समाधि के द्वारा ब्रह्म तत्व का अत्यंत स्पष्ट तथा निश्चित रूप से साक्षात्कार होता है अन्य किसी प्रकार से नहीं होता क्योंकि मन अपनी चंचलता के कारण अन्य अनात्म वस्तुओं के साथ मिश्रित रहता है अतः इंद्रियों को संयत करके मन को शांत करके निरंतर अंतरात्मा रूपी ब्रह्म में समाधिस्थ हो जाओ और ब्रह्म के साथ आत्मा के एकत्व की अनुभूति के द्वारा अनादि अविद्या माया द्वारा उत्पन्न अज्ञान अंधकार का विनाश करो